नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बनाने के लिए आज के इस प्रोग्राम में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में विशेष अमृतपाल जी हमारे साथ हैं दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं और एच मैनेजर हैं आप और एच में आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आइए आज हम लोग करियर इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं जो एक विभाग है जहां पर ह्यूमन रिसोर्स की जो विशेष क्वालिटी होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इस डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए या इस तरह के कार्य करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखने हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से स्ट्रीम से आप इस फील्ड में आ सकते हैं वो सारी बातें हम लोग करेंगे तो आप सभी की तरफ से अमृत कौर पाल का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी बिल्कुल ठीक ओम शांति ओम शांति अमृत जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा शुरुआत करते हैं हम लोग करियर के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स में कैसे हम लोग काम करेंगे लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी जीवन की यात्रा हमारे साथ थोड़ा सा आजा करें और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुई उसके बारे में बताइए जी जरूर आ, मेरा पूरा नाम अमृत पाल कौर है और मैं दिल्ली से हूँ मेरी स्कूलिंग और आ, कॉलेज सारी स्टडी मेरी डेली से ही हुई है मैंने अपनी ग्रेजुएशन डेली यूनिवर्सिटी से की है इंग्लिश ऑनर्स में एंड uh, uh, उसके बाद मैं पिछले तेरह साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और एचआर uh, का एक uh, जो डिवीज़न होता है जी, जी, मैनेजर जी जी अच्छा आपकी स्कूलिंग की या कॉलेज की कुछ बातें हमें साझा कराइए ताकि हमें आ, कुछ आपके बारे में पता चल सके और आ, जैसे स्कूल या कॉलेज में भी हमारा मन चलता है की हमें ये बनना है तो आपका बचपन में किस तरह की बातें थी क्या बनना चाहते थे आप वो भी बताइए ओके okay, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या टिकी पार्ट हो सकता है कई बार हम चाहते कुछ है लेकिन होता कुछ है तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट काफी हद तक अकाउंट्स की तरफ था लेकिन उस टाइम में जब मैं पढ़ती थी तो गर्ल्स को इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता था पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही बात होती थी कि ग्रेजुएशन करो शादी करो और जाओ अच्छा, तो इस अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तो लिहाज से चाहे मैंने अपनी स्कूलिंग में इलेवेन्थेल्थ जो है वो कॉमर्स में करी थी लेकिन मुझे पुश नहीं किया गया और हम इसमें कॉन्फिडेंट भी नहीं होते थे उस वक़्त की हम लड़ या कन्विंस करके अपनी स्ट्रीम को चूज कर सके तो जैसा कहा जाता था वैसा कर लेते थे तो मैंने मुझे पुश किया गया कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी थी तो मुझे कहा कि आप इंग्लिश ऑनर्स कर लो लिटरेचर पढ़ो आपके लिए बहुत अच्छा है और सो तो वही किया इंग्लिश ऑनर्स में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तो लिटरेचर में मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट भी बहुत था लिटरेचर इन देंस मुझे कुछ भी पढ़ने को मिल जाए मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी खास तौर पर मेरा इंटरेस्ट जो था वो स्पिरिचुअलिटी मैं कह सकती हूँ द रीज़न इज कि uh, जैसे लाइफ डेथ के बाद क्या होता है मैं क्यों हूँ क्या है मेरे आसपास ये सब है क्या क्यों होता है हम uh, रिश्तों में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या किसी किसी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो समझ नहीं आता था लेकिन उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट रहता था बट बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं फोकस नहीं पाती थी उसको करते इन्वायरमेंट ऐसा था सोसाइटी उस तो में कि जब लड़कियों को इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता था और इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी कि तुम्हें भी कुछ करना है जी जी, जी. तो बस उसके बाद फिर शादी फैमिली बच्चे वो सब चीजें बट उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से मुझे काम के लिए आगे बढ़ना पड़ा तो तब मैं इस फील्ड में आई जी जी अच्छा कॉलेज के या स्कूल टाइम में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे बच्चे भाग लेते हैं कंपटीशन हो या कल्चरल इवेंट हो तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करते थे क्या स्पोर्ट्स हो Uh, मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं लेकिन जैसे कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो उसमें जैसे हेल्प uh, करनी होती है कंटेंट में हाँ जी हा, भी, की भी, अगर स्किट लिखना है तो उसमें हेल्प कर दी या उनके एड्रेस वगैरह में हेल्प कर दी मतलब क्रिएटिव साइड में मेरा काफी रुझान था मतलब फ्रंट पे आने का मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं स्टेज पे आऊँ बट हाँ जैसे कोऑर्डिनेशन होती है स्टेज कोऑर्डिनेशन इस तरह की चीजें मैं आ, करना आ, पसंद करती थी लेकिन मैं ये बिल्कुर, नहीं बिल्कुर। करती थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और कुछ इवेंट जो आप बैक एंड पे भी हेल्प कर रहे हो तो ऐसे कुछ इवेंट जो याद रहे आपको याद है बहुत अच्छा आपको फील हुआ हो ऐसे कुछ बातें हो तो बताइए काफी हो चुका है तो तो थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल, उपर, दिमाग में या फिर नारे ऐसा होता है ना कुछ हमें दाँट दिया टीचर ने या फिर कुछ हम हमारे साथ हुआ मस्ती वाले हो, या कम्प्लेन वाले का हो जो कुछ याद हो जो कुछ ऐसे हाँ जी बिल्कुल मतलब उस टाइम में तो देखिए हम हम लोगों का एक ही इंटरटेनमेंट होता था टीवी वगैरह बहुत जी मतलब एक्टिव होते थे लेकिन कॉलेज से बंक करके पिक्चर देखना ये हमारा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट <laughs> <laughs> होता था जी, जी, जी, तो आ, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे आज भी याद है मतलब अच्छा। कॉलेज से रिलेटेड तो नहीं है हाँ हाँ क्यूँकी हम बहुत बंस मारते थे तो एक पिक्चर डॉन करके बहुत फेमस थी अच्छा अच्छा हाँ तो, हाँ हाँ हाँ। देखी भी हुई थी बट फिर भी हमारे कॉलेज के पास वो उसपे लगी हुई थी किसी hmm. थिएटर पे लगी हुई थी तो और हम फ्रेंड्स ने प्लान किया कि आज क्लासेस बंद करेंगे और हम पिक्चर देखने जाएंगे hmm. पिक्चर देख ली सब कुछ हुआ घर आ गए वापिस अब मेरे ब्रदर भी डॉन के बहुत फैन थे अच्छा अच्छा और भाई मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे आ, बड़े भाई हु, तो उन्होंने उस तो दिन उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने मुझे बिना बताए मेरे घर को पहुंचने से पहले टिकट्स बुक करवाई उनकी सेम थिएटर पे सेम पिक्चर अच्छा अच्छा, अच्छा और <laughs> अब तीन घंटे हम सुबह देख कर रहे और सेम पिक्चर हमने पहले भी देखी हुई थी बट डॉन अच्छी और ऊपर से वो नाइट शो था हाँ। और मैं ये भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि मैं तो कॉलेज गई थी बिल्कुल बिल्कुल तो वो मुझे आज तक नहीं भूला और उसके बाद मैंने झूठ बोलना कम कर दिया बहुत दिय। <laughs> <सकता> तो नहीं <laughs> लेकिन ये वाक मुझे मतलब कि झूठ बोलने के परिणाम कभी कभी बड़े आ, मुश्किल हो जाते बड़े मुश्किल हो जाते हैं क्यूँकी एक ही पिक्चर तीन बार देखना पड़ता है दो दिन में देखना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे जी, साथ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने क्योंकि हमारे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें आ, सबक भी देते हैं हमें बताते भी है कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो निश्चित तौर पे हर लेसन हमको जो है हर दिन हमें कुछ ना कुछ नई सीख मिल जाती है तो वो हमारे जीवन में एक अच्छा जो है छाप छोड़ जाते हैं मिले मस्ती वाले हो या झूठ हमने बोला हो लेकिन वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अग्रसर करते हैं कि आपको झूठ बोलने से ऐसे ऐसे हो सकता है तो इस मुश्किल से बचना है तो झूठ नहीं बोलना है तो वहां से हमको सीख मिलती है तो अमृतपाल कौर जी बात ये अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूँगा कि एक जैसे कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं अध्यापक होते हैं तो उनके पढ़ाने में जो है ना कोई एक टीचर का पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है वो याद भी रह जाता है हमें तो ऐसे दी, कुछ दी। किसी टीचर के बारे में बताइए जो आपको याद अभी भी है बिल्कुल बिल्कुल मेरी इंग्लिश की टीचर जो थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत ही इतने प्यार से पढ़ाती थी और मैं उनकी फेवरेट टीचर थी और यही एक रीजन था की मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी थी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े थे लेकिन मेरी मेरा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में उनकी वजह से मतलब बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा रहा इन कंपैरिजन टू अपने आसपास के मतलब बच्चे जो मेरी क्लास के थे या हमारे स्कूल के बच्चे थे तो वो मुझे आ, मतलब बहुत खुश भी करती थी और उनको लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपनी लाइफ में लिटरेचर को लेकर तो इनिशियली तो मैंने नहीं किया लेकिन ये उनकी एक की जो बेस बनी मेरी इंग्लिश की जी जी वो मिसेस हमारी टीचर थी तो उनकी वजह से मतलब उन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग बहुत अच्छे से करी जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश की तरफ रुझान या लिटरेचर की तरफ रुझान बहुत अच्छा रहा बहुत बढ़िया जी जी जी चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं अमृत और पाल से और बड़ा अच्छा लग रहा है कि करियर इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग और इसके पहले हमने अमृता जी के बारे में जानने की कोशिश की कैसे उनकी स्कूलिंग रही बचपन की कुछ बातें आशा करूंगा आप सभी को भी अपने बचपन की बातें याद आ रही होगी तो वो आइए बचपन की इस यादों को और खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ में आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन सुनते रहो मुस्कते रहो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 कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और हमारे साथ अमृत कौर पाल जी उपस्थित हैं जिनसे बातें हो रही हैं और आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर के लिए आ, क्या पहले से सोच के रखा था जैसे शुरुआत में आपने बताया तो आप एच में कैसे जुड़े और किस तरह से ये चीजें बनी थोड़ा सा बताइए अपनी करियर यात्रा के बारे में जी जरूर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं आ, मतलब एचआर क्या है या एचआर के बारे में जी जी आ, मेरी लाइफ जर्नी में एक ब्रेक आया था जिसमें मतलब मैं कोई काम नहीं कर रही थी और उसके बाद जब मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए तो मैं इस लाइफ में आई तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एचआर का नहीं था लेकिन मुझे ट्रेनिंग की वजह से बड़ी कंपनी ट्रेनिंग दी थी अच्छा। तो तब मैं इस डिपार्टमेंट में इस फील्ड में आई हूं और मैं फ्रंट एंड एचआर में हूं। फ्रंट एंड एचआर से मेरा मतलब है कि दो तरह के एचआर पोजीशंस होती हैं। एक तो हाँ। होता है फोर एच और एक होता है जिसमें आप क्लाइंट्स के लिए हायरिंग करते हैं तो मेरा जो है वो फ्रंट एंड का रोल है तो मतलब मेरी कंपनी मुझे जब मुझे जरूरत थी तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी प्रॉपर इसकी और उस ट्रेनिंग के भी मैं जो कुछ भी हूँ अपने मेरी होल्डिंग करी, और आज मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला पा रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल अमृता जी जैसे की आज हमारे जो विद्यार्थी मित्र है जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं चार में तो उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी होगी किस तरह की मेंटली और फिजिकल या फिर पढ़ाई की बात अगर कहें तो कौन सी चीजें उनके लिए ज्यादा बेटर होगी श्योर एक्चुअली एच आर बहुत अच्छी फील्ड है लेकिन इसके लिए कुछ चीजें जो है वो जरूर आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए hmm. पहली चीज है कि आपको लोगों से बात करना पसंद हो कॉन्फिडेंस hmm. हो और इंग्लिश के ऊपर कमांड हो क्योंकि जब आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं भी कॉल किसी एच की ही जाती है किसी भी थी कैंडिडेट को तो कंपनी कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट को अपनी एचआर के रोल में नहीं देती तो कॉन्फिडेंट तो और लोगों से बात करने की एक जिसको कला बोलते हैं, हैं ये दो चीजें और आपका इंटरेस्ट लोगों से बात करने का जल्दी से कनेक्ट कर लेने का लोगों के साथ ये बहुत ही जरूरी है कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं तो प्रॉबली उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आई वुड से ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से तो कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों से जुड़ने की कला ये दो चीजें बेहद मिनिमम है और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एच में काफी सारे स्ट्रीम्स हैं जैसे ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप एम बी एन कर सकते हैं अगर कुछ लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो साइकोलॉजी में भी एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं और इसमें भी कॉरपोरेट साइकोलॉजी और इंटरनल साइकोलॉजी आई बिजनेस साइकोलॉजी ये दो चीजें होती हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं और अगर आपको सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स में ही अपना करियर बनाना और आपको बहुत क्लैरिटी है इस बात पे तो एम बी एच आप बड़े आराम से कर सकते हैं अच्छा अच्छा और ग्रेजुएशन में भी ऐसा ऑप्शन होता है आप वो भी कर सकते हैं तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप कैसे करना चाहेंगे और एक बार आप कर लेते हैं तो uh, इसमें कुछ स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं जो कुछ कुछ कंपनियां प्राइवेट लेवल पे करवाती हैं जिसमें उनको uh, सर्टिफिकेशन देती हैं जैसे कैसे स्लिप्स वगैरह बनाना अप्रेजल कैसे करते हैं एच आर पोर्टल कैसे चलाया जाता है वो सब चीजें भी वो लोग सिखाते हैं ओब्वियसली मेहनत मतलब अगर हम सोचें कि सिर्फ लोगों से बात करनी है तो ऐसा नहीं है क्योंकि एच का सबसे बड़ा रोल होता है जब वो किसी की को हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए तो आ, उनका कल्चरल फिट भी देखना बहुत जरूरी होता है कल्चरल फिट से मतलब है कि हर कंपनी का अपना अपना एक रोल होता है तो कल्चर कल्चर होता होता है है उस कल्चर में वो बच्चा फिट होगा होगा या नहीं होगा, ये बड़ा होता है। ये चीज़ भी आपने बताया कि आज चीज को जो है हमें देखना पड़ता है और ग्रेजुएशन के बाद भी एचआर वाला जो कार्य है वो कर सकते हैं ये आपने बताया आइए इसके साथ में एक और बात आती है की एच में जैसे की आ, कौन कौन सी जगह पे हमारा जो है रिक्रूटमेंट हो सकता है किन किन जगह पे ज्यादातर क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये पार्ट है या फिर प्राइवेट में है तो कहाँ कहाँ हम लोग नौकरी पा सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं ओके okay, तो एचआर डिपार्टमेंट हर कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये आ, कंपनी की क्यूँकी एच आर जो होता है वो आ, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है उसके बीच का एक ब्रिज होता है तो हर कंपनी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो आपको एचआर हर जगह मिलेंगे एचआर डिपार्टमेंट के बिना कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता कारण बहुत क्लियर होता है की हर चीज मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को नहीं बता सकती लेकिन जो फर्स्ट हेंड कम्युनिकेशन होती है वो एच डिपार्टमेंट के थ्रू ही सब एम्प्लॉयज को जाती है और वही जितने भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप कहीं भी काम करते हैं चाहे आप घर में रहें चाहे कहीं भी रहें तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं उनको रेजोल्यूशन देना और उनको एक कह लीजिए कि अगर कंपनी पिता है तो एचआर माँ है तो घर में जैसे होता है मम्मी चीजें संभाल लेती हैं समझा देती है और ज्यादा एक्लेट नहीं करने देती और जरूरत पड़ती है तो डांट की देती है तो बिल्कुल एग्जेक्टली exactly एच का यही रोल होता है इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं है लेकिन एच की रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपनी को जोड़ कर रखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आज के समय में जैसे की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहाँ ज्यादा ऑप्शन है एच आर एल डिपार्टमेंट जैसे मैंने कहा कि हर कंपनी को ज़रूरत है चाहे कोई छोटी कंपनी हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो अगर कंपनी के 10 एम्प्लॉय हैं तो ओनर जो है वो खुद हैंडल कर सकता है लेकिन बीस पच्चीस लोगों को डेली चीज़ें समझाना और उनकी प्रॉब्लम्स को अगर वो सॉल्यूशन करने में लग जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा है कंपनी को ग्रो करना तो कोई भी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो बड़ी कंपनीज हों चाहे वो दस लोगों की कंपनी हो एचआर का रोल हर जगह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर जो कंपनियां पच्चीस पचास या 100 लोगों को से काम करवाती हैं उनका एचआर डिपार्टमेंट होता ही होता है क्योंकि इसमें लोगों को डेली हैंडल करना उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनकी हर चीज का ये ध्यान रखना वो सब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है तो इसलिए एच फील्ड बहुत वास्ट है इसमें आ, कुछ लोग स्पेशलाइज करते हैं किसी किसी चीज में कि वो आ, सिर्फ अप्रेजल्स में काम करते हैं कुछ लोग सिर्फ पेरोल में काम करते हैं कुछ लोग आ, सिर्फ आ, जिसको बोलते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट में काम करते हैं तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बट एचआर के बिना कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती तो एच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एचआर का जो विशेष रोल है उसके बारे में आपने जिक्र किया है और निश्चित तौर पे हमारे जो श्रोता है दर्शक मित्र है उन सभी को भी ये बातें पसंद आ रही होगी अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जो विद्यार्थी मित्र है जिनको हमें जो है विशेष इन बातों का ध्यान रखना है तो आ, जैसे कि एक बार हम लोग समझते हैं कि भाई इस फील्ड में मुझे जाना है क्योंकि ये हर जगह जरूरत है इसकी लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपके अंदर हैज ए ह्यूमन क्वालिटीज कौन कौन से होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी जरूर सो so, तो पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत जरूरी है इंग्लिश के ऊपर कमांड होनी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी अपने आप पर और जिसको बोलते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन हो उसको उसमें घबराना नहीं क्योंकि लोग आपसे सीनियर भी होंगे लोग आपसे जूनियर भी होंगे एज में औरे में, हर तरह से लेकिन एच आर का रोल जो है वो कंपनी को जोर कर रखना होता है आ, अपने एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल होती है, है कम्युनिकेट करना ऑनबोर्डिंग आसान है लेकिन किसी को अगर आपने निकालना है उसके जो लॉज होते हैं किस तरह से उनको निकालना है क्यों निकालना है क्या प्रॉब्लम आ रही है और उससे पहले की जो प्रोसेस होती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो अपनी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा तो उसको किस तरह से हैंडल करना है कि आप लॉज के हिसाब से उनको समझाएं उनसे बात करें उसको कैसे डॉक्यूमेंट करें कि इनसे क्या नहीं। बात हुई है वो सब चीजें बहुत जरूरी होती है और कुछ हद तक कंपनी लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि हमारे इंडिया जुर में आते हैं तो वो सब चीजें एज एन एच जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको वो पढ़ाई जाती है और कुछ लोग सी यानी कि कंपनी सेक्ट्री काइंड ऑफ एक स्कीम uh, होती है, है वो है, करके है। भी एचआर उसमें आ सकते हैं तो ये सी एस करके आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में भी इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बिना लॉज के छोटी कंपनीज तो अपने लॉज खुद बनाती हैं 90% और 10% वो गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से चलती हैं लेकिन बड़ी कंपनीज जैसे पी वगैरह होती हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वहाँ जी, पे सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है तो वहाँ पर भी वहाँ पर कंपनी के लॉज गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं उस हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, उसकी नॉलेज होना भी बड़ी जरूरी होती है तो जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो इस वक्त आपको इन की समझ आने लग जाती है कि मेरा किस तरह था। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एच में किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में काफी डीप और अच्छी नॉलेज आप सभी को मिल रहा है तो मैं चाहूंगा विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो वो नोट करके रखे और किस तरह की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स में अगर काम करना है तो ह्यूमन वैल्यूज को भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आप अगर वैल्यू अपने आप को देंगे और सामने वाले को देंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है तो चाहे कोई भी बंदा आपके पास आता है अगर आप जॉब पे है और आपको रिक्रूटमेंट के लिए रखा गया है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं लेके आपके पास आता है तो सभी को पूरा करना भी मुश्किल है लेकिन सभी के साथ एक अच्छी जो बातचीत है वो आप जारी कर सकते हैं इससे आप जो है उनके दिल में जगह बना पाएंगे और उन्हें एक मोटिवेशन देके अगर हम लोग सब काम निपटा लेते हैं तो वो सारी चीजें जो है आसान हो जाती है तो आपके शब्दों का भी तालमेल जो है बहुत काम करता है जैसे अभी अमृत जी ने बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है तो अच्छी कम्युनिकेटर बनिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए तो ये आपके करियर के लिए बहुत इवन ह्यूमन रिसोर्स को छोड़िए अन्य और कहीं भी जगह भी आप जाना चाहते हैं किसी और फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बूस्टर का काम करेगा तो आई वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का अभी एक और ब्रेक ले लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो बस्कर आते रहो तेरा मेला पीछे छूटा री चल रखे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 कौर पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और आप एचआर में अपनी सेवा दे रहे हैं एज ए मैनेजर और निश्चित तौर पर आप बहुत समय से हैं जो तो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा आपके पास जानकारी है जैसे आपने शुरू में भी बताया था कि इसमें दो अलग अलग कैटेगरी होती हैं एक कोर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है और एक रिक्रूटमेंट वाली बात होती है और इसमें जैसे कि अंदर में भी कई लोगों को जो है अपग्रेड करने के लिए भी काम होता है जैसे कोई बंदा अच्छा एक्सेल करता है और अच्छी चीज़ें करता है तो उसको अपग्रेड करके दूसरी डिपार्टमेंट में भी हमें प्रमोशन के लिए भेजना पड़ता है तो इस तरह के भी काम होते हैं और दूसरा जो आते हैं कुछ ट्रेनिंग पार्ट भी होता है क्या इसमें क्या जो नए आते हैं और उनको जैसे कि रिक्रूटमेंट पर रखते हैं तो कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टली उसको मेन uh, स्ट्रीम में नहीं डालकर उसे uh, कुछ प्रोवेशनल पीरियड होता है या फिर अप्रेंडिस होता है और फिर उनकी ट्रेनिंग भी शायद करता है तो ऐसा कुछ है क्या वो थोड़ा सा बताइए की uh, तो हम एजुकेशन के बेस्ट से कोर एच में आते हैं जितना बैक एंड का काम होता है और कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट होती है यानी की कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट से मेरा मतलब है की मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ एज एन उसी कंपनी की जो इंटरनल हाईवे होती है नहीं, उसमें नहीं। नहीं। काम करती है तो इसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन होनी क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी पहले से ही बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ वो सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेशन ये सब चीजें काम आती हैं डिग्रीज काम आती है लेकिन इसका एक और भी पहलू है जिसको हम कहते हैं कोर रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी कंपनी है जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे विप्रो विप्रो एक काफी बड़ी कंपनी है तो ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि ये अपने का इंटरनल एचआर डिपार्टमेंट होते हुए भी इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग होती है अब स्टाफिंग पे भी दो तरह की स्टाफिंग होती है एक होती है फुल टाइम आप कंपनी में ज्वाइन की और आपको एक तो फुल सैलरी मिलती है और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग जिसमें ये होता है कि आपको हर घंटे का काम करने के बेस पे किया जाता है करते वो भी पूरा काम है पाँच दिन हफ्ते के लेकिन वो उसको कंपनी के जैसे पर्क्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में हमारा क्या कहना चाहिए एक वर्ड होता है जिसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जैसे एम्प्लॉय uh, बेनिफिट्स जिसमें पी एफ वगैरह कटता है okay. तो वो सब नहीं होता लेकिन बाकी काम फुल टाइम होते हैं और uh, आपको घंटों के हिसाब से काम दिया जाता है इंडिया में ये चीज इतनी पॉपुलर अभी नहीं है बट हो रही है खासतौर पर टेक्नोलॉजी फील्ड में जो आईटी के लोग हैं जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें ये होता है और ये चीजें विक्रो जैसी बड़ी कंपनियाँ सी एल या कुछ भी लगा लीजिए ये लोग इंटरनली नहीं करते ये इसको आउटसोर्स कर देते हैं आउटसोर्स मेरा मतलब है कि बाहर कोई कंपनी है जो जिसको वो कहते हैं कि हमारी ये टेम्परेरी नीड है छह महीने के लिए एक बंदा चाहिए दस महीने के लिए चाहिए दो साल की लिए एक बंदा चाहिए लेकिन हम उसे अपने पेरोल पे नहीं रखेंगे तो नहीं। ये जो होती है इसको हम कंटिजेंट स्टॉपिंग कहते हैं और ये नाइन्टी आउटसोर्स होती है क्योंकि इसमें आ, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि उसमें कल्चरल फिट की बात इतनी नहीं आती जितनी कि टेक्निकल स्किल्स की बात होती है तो उनकी टेक्निकल स्किल्स को कैसे गेज करते हैं कैसे आ, आ, उन, उनके बात की जाती है कैंडिडेट से और कैसे उनकी हायरिंग होती है ये जो पोर्शन है कंटिजेंस टाफिंग का खासतौर पर ये ज्यादातर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और ये भी एचआर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खास तौर पर इसको आउटसोर्स करते हैं क्योंकि उनका जितना मर्जी बड़ा एचआर डिपार्टमेंट हो वो इसको अकेले हैंडल नहीं कर पाते हम्म बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छी बात आपने बता दिया कि किस तरह से ये चीजें मैनेज होती हैं इसके बारे में आपने बताया अच्छा एच में जैसे की बहुत सारे लोग होंगे ही लेकिन आपको जिनसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता हो या ऐसा लगता हो अचार का एक सुंदर एग्जाम्पल अगर किसी से सीखा जाए तो वो ये है या ये कंपनी से मिलता है ऐसा कुछ है कंपनी से तो आ, मैं बिल्कुर, बिल्कुर. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि हर कोई आ, मैं आ, थोड़ा सा नेगेटिव पोर्शन आपको बताने लगी हूँ कि हर कोई एम्प्लॉ है तो वो अपनी जॉब बचाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो वो उसी ढंग से काम करेंगे लेकिन हाँ जो मेरी मोटिवेशन है क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ से मुझे जो मैनेजमेंट <coughs> है हुँ. उसकी बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि कैसे लोगों को हैंडल करना क्योंकि हमें सिर्फ लोगों की तारीफें नहीं करनी होती हमें उन्हें समझाना भी होता है उनसे काम भी करवाना होता है और आ, कभी कभी उनको बैड न्यूज भी देनी होती है बैड न्यूज से मेरा मतलब है कि उनका प्रेजर नहीं होगा बैड न्यूज से मतलब है कि किसी से झगड़ा हुआ है तो वो गलत हैं या वर्ष के सीनेर से तो उनको निकालना भी है बिल्कुल बिल्कुल अब जर्नी किसी की अगर कंपनी में खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्कलेस रहे या उनसे गलत ढंग से बात की जाए या आ, उनकी बात को हम नहीं मान रहे हैं तो ये सब चीजें बहुत आ, ही पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत ही सभ्यता से इन बातों को बताना पड़ता है किसी को बैड न्यूज क्रैक करना ये भी एक कला है हुँ, तो हुँ, हुँ. मुझे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से ये चीजें सीखने को मिली है तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि पीपल स्किल्स जी मैंने वहाँ से बहुत सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं बिल्कुल किस तरह से हैंडल करना है। कभी आपको भी गलत न्यूज़ मिल सकती है उसको कैसे हैंडल करना है? हाँ। और लोगों को गलत न्यूज देनी है तो वो भी कैसे हैंडल करना है बिना एग्रेसिव हुए बिल्कुल अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं जाते जाते चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मोटिवेशन या फिर एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे ओके, okay. so, एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो लोगों की नजरों में हो सकता है वो बहुत छोटी सी बात हो लेकिन उसी विशेषता के ऊपर काम अगर आप करते हैं उसी में एक्सल करते हैं यानी कि उसी को आप पढ़ाते जाते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से सिर उठा के चल सकते हैं और जिंदगी में कभी भी समस्या को अपनी परिस्थित अपनी स्थिति से ऊपर मत जाने दीजिए समस्याएं तो आती ही रहेंगी और एच आर डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि समस्याएं कोई दिन ऐसा जा ही नहीं सकता या मैं कहूँ कोई घंटा ऐसा नहीं जा सकता जब समस्या ना सामने आती हो चाहे तो हम घर में रहें चाहे किसी कंपनी में रहें तो समस्याएं हमेशा आएंगी उनको हैंडल करना सीखना पड़ता है तो वो जरूर सीखिए और अपना कॉन्फिडेंस कभी भी बेस्ट मत कीजिए जो मर्जी हो जाए बिल्कुल बिल्कुल अमृतपाल कौर जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया और बात ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और चलिए विद्यार्थी मित्रों आज अमृतपाल कौर को हमने सुना कैसे हम अपना जो है करियर ह्यूमन रिसोर्स में बना सकते हैं इसकी पूरी बेसिक जानकारी भी आपको दी और उनका कैसे जुड़ना हुआ वो भी उन्होंने बताया तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको एक दो बातें जरूर याद रखना है ह्यूमन रिसोर्स एक अच्छा डिपार्टमेंट है जहां पर आप हर कंपनी में ये एक डिपार्टमेंट होता है जहां पर आप काम कर सकते हैं इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा आप इसमें अच्छा कर सकते हैं बाकी ऑफिस व जो वर्क है तो वो तो सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें आज जो है रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जरिए वो सारी चीज़ें सेट हो जाती है लेकिन फिर भी हर चीज़ को बारीकी से आपको देखना होता है और जितना अच्छे से आप काम करेंगे जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे और वर्कर्स हो या ऑफिसर्स हो सबके साथ आपका जो है कनेक्टिविटी बन जाता है तो आज कंपनी में आप रहते ज़रूर हो लेकिन कंपनी के सारे लोगों से आपका कनेक्टिविटी बना रहता है तो इसी आपका जिम्मेवारी भी बनता है और आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो ये भी आपका नीड है तो इस बात का आप ध्यान रखें और फिर एक बार अमृतपाल कौर को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव को और करियर इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए और अपना करियर को अच्छा फ्रेम कीजिए अपना और देश का नाम रोशन कीजिए ऐसी सुभाषा के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते ख म गणेश जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कर रहो के पान ओ खाई के पान बना रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला ओ उख के पान बना रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा कर धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा, वाला, ओ छोरा गंगा किनारे ओ छोरा गंगा किनारे बाला अकल का ताला mm. अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया पाए हाय जान फसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया पाए कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ, हा अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से मीठी छुरी से हुआ हला I'm a gunga inna. The... कन्याकुमारी हमरे सूरत मर गई हाय हाय एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई हाय हाय कैसी गोरी गोरी कुत्ती की दिखी छोरी बवा कैसी गोरी गोरी कुत्ती की दिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो मिली छोड़ी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा इनारे बाला थोड़ा गंगा इनारे वाला के पहन बनारत वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। तला के फन बनारत वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वह